के के के के लिए प्रस्तुत है तन रचे पुस्तक पुस्तक खेल का ऑडियो रूपांतरण। इस पुस्तक के बारे में स्वयं जी के विचार। धन्य है चित्तौड़ का दुर्ग जिसमें हमारे देश की महान परंपरा अग्नि की लपटों में जलकर स्वर्ण के समान समानीमान हो गई। धन्य है क्षिप्रा का वो तीर जहाँ वेदना की बहती हुई अश्रधारा पर साधना का नवनीत अब भी तैर रहा है धन्य है हल्दी घाटी की वो सांझ जिस दिन नियति पर मानव प्रयासों के संक्रमण काल में स्वतंत्रता की पुण्य पताका पुरुषार्थ के पवन वेग से पूरे जोश से फिर फरार उठी थी धन्य है वो मरुभूमि जिसकी सुखमय गोद में होनहार के नवजात शिशु ने अचिन खेल खेले थे और धन्य है वो कौम जो ठोकर लगने पर हर बार उठती ही गई इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितनी बार इस देश में जलजले उठे उतनी ही बार सुदूर लक्ष्य की यात्रा करने अलबेले परवानों के लंबे लंबे काफिले भी बनते गए ये लेखनी जितनी दूर तक कागजों पर दौड़ लगा सकती है कल्पना के उच्चतम शिखरों को छू सकती है वेदना के सागर की था पा सकती है उससे कहीं अधिक दूरी तक वे पहुंच चुके थे इतनी क्षिप्रगामी गति से वे चल चुके थे कि वो जो कुछ भी लिख सकती है वस्तुतः उसके साथ अन्याय ही करती है किंतु व्यथा का स्वभाव ही यही है कि वो चिरकाल तक दबी नहीं रह सकती विस्फोटक बिंदु तक पहुँच वो ज्वालामुखी की भांति उठती है और जब भड़क उठती है तो न जीवन सुहाता है न मरना ना रोना है न सोना फिर भी उनकी में ना जाने कितना जीवन जिया गया है और न जाने कितनी बार इस जीवन को मरना माना है उनके नैवेद्य में जने आंखों के कितने मोती तोड़ तोड़ कर टाल दिए है और न जाने कितने गीत स्वरों की वाटिका में मुखरित होकर मुरझा गए कह नहीं सकता कि यह कोई लिखने में लिखना है पर हाँ उपक्रम जरूर है पहली बार जब दिसंबर सन उन्नीस में चित्तौड़ को देखा तो लगा मैं स्वयं कितनी ही बार यहाँ लड़ चुका हूँ मर मर कर अमर हो चुका हूँ पर नहीं वो तो केवल छलना थी उस पर मरने की एक इच्छा थी मेरे रक्त की एक मांग थी जिसे न कभी पूरी की और न कभी पूरी की जा सकती सोचा इच्छा तो व्यक्त कर और बैरागी चित्तौड़ उसका अभिव्यक्त रूप है फिर फरवरी सन उन्नीस में जब क्षिप्रा के तीर महान वीर दुर्गादास का पुण्य स्मारक देखा तो लगा उस स्मारक ने उस दिन मुझे बहुत कहा है पर जितना याद रख सका लिख डाला मई सन उन्नीस सौ में हल्दी घाटी देखी और वहीं दो आंसू दिए चेतक की समाधि पर इसी वर्ष अक्टूबर में जब जैसलमेर दुर्ग को देखा तो उसने भी कहा था मेरी भी कुछ सुनो उपेक्षा तो सभी करते हैं पर तुम भी और होनहार के खेल शीर्षक लेख लिख दिया गया ये वर्ष मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा क्योंकि इसी वर्ष मैंने इतिहास को पढ़ने की चेष्टा की उसके तोल जोक ने वर्तमान की परीक्षा की और परिणाम स्वरूप भविष्य की कल्पना में कौम की कुटिया शीर्षक लेख भी लिखा पुस्तक काफी पहले लिखी जा चुकी थी पर परिस्थितिवश छप नहीं सकी पुस्तक में जो कुछ है वो आपके सामने है पूर्वजों के यशोगान में ये सब कुछ इतना ही है जितना कृष्ण की महिमा के सामने सुदामा के तीन मुठ्ठी तंदुल पर जो भेंट लाया हूँ उसे छुपाने की क्या आवश्यकता इसलिए प्रकाशित कर रहा हूँ ये मेरे हृदय की व्यथा है जिसमे मेरी निर्बल शक्तियों का दैन्य विलाप कर रहा है हम्म yeah.